क्षुस्तो बल्च सर्वा ब्रह्मोपन मां ब्रह्मया क्या मान ब्रह्मया परा शार्ण शार्ण ओ शान शान तौर का शाखीय केन्षद प्रधानमंत्री को के प्रति आरंभ हुआ जिसमें शिष्य मोक्ष से श्रुति ने प्रश्न किया पांच प्रश्न है कैदेश प्रेषिता मन मनः ना प्रथम प्रई तीर्थ के रे शितांबा चंद कर चक्षु श्रोतम पांच प्रश्न है किसकी इच्छा के से प्रेरित हुआ यह मन अपनी दिशा में जाता है ये प्रश्न है जैसे संसार से गिरक्त व्यक्ति है बुभुक्षा मोक्षु व्यक्ति का प्रश्न है हमें जो जड़ में जो क्रिया देखी जाती है चेतन के सामनिध्य नहीं क्रिया देखी जाती है वो तो उस चेतन के विषय में प्रश्न करना चाहता है शिष्य रूप से, से प्रश्न करती है तेरह तत्व को इच्छा से इच्छा भी यहाँ सामनिध्य अंत करते हुए सामनिध्य आत्मा में उस चेतन तत्व में इच्छा होने के संभव में इच्छा होने का धर्म है अंतरण का कारण है इच्छा नहीं आयोग ने आत्मा का गुण माना हुआ है किंतु वास्तव में मन के हिस्ट्रम है वो मन का गुण है मन का धर्म है इच्छा तो आत्मा में इच्छा होने संभव भी नहीं है सान्निध्य मात्र किसके सान्निध्य मात्र से प्रेरित हुआ जैसे करना अपने विषय में जाना मैंने उसका विषय सांकल्प विकल्प करना ऐसा जाता है कृष्ण था किसी को लेकर विचार कर रहे थे तो यहां पर भाष्यकार ने कहा था कि ईश्वर के निष्धन पतती गच्छतिश्वर विषय किसके द्वारा प्रेरित हुआ जैसा मन इच्छा से प्रेरित्व अपने विषयों के प्रति जाता है ऐसा संबंध करना होगा तो भाष्य नकार ईश्वर आभिषार्थ से प्रत्यर्थ से यह संभव इच्छा वेतन रूप विधि गे ये जो ईषदाह तीन जगह में आया हुआ है व्याकरण में एक दिवाली में है एक तुदादी में है एक क्रियादि में है तो ईशा गत दिवाली में आता है ईशा धातु आता है और गण में आता है ईशा आरक्षण तुदादि में है ईशा इच्छायाम अथवा ईशु इच्छायाम ऐसा वहां दो प्रकार से अनुबंध बांधते हैं उसको उकार अनुबंध में आते हैं अकार अनुबंध बांधते हैं यानी ईशु बना ईशुगम ये सूत्र में कहे गए आपको तो ध्यान दिखाई पड़ेगा ईशु धम यमान सा जो हम लोग पढ़ते कहीं कहें ईश धमय यमान सा तो दो प्रकार का है तो कभी इस धातु है तो तीन तीन जगह पढ़ा जाता है इस धातु किंतु आवेषाथक इस तो क्रियादी वाला है और गत्यथक इस धातु दिवाली का यह असंभव यहां तक जाना भी संभव नहीं है और गमन करना भी संभव नहीं बार बार होना भी संभव नहीं है इसलिए इच्छा भी ईशितम जो दिया हुआ है इच्छा रात है रूपये तुरारी का जो इस ईश्वर है उसका इच्छा रूपये क्षति जो होते हैं ईश्वर से बनना है इच्छा क्षति ऐसा ऐसा जाना जाता है ऐसे वास्तव ईषितम यदिस्तु छ ईशितम में इष्टम होना चाहिए पाठ जब इस धातु से निष्ठा करेंगे तब प्रत्यय करेंगे तो ईष्ट होना चाहिए ईशीतम करके बोला गया ईट का जो प्रयोग हुआ है छंदस प्रयोग करके भाष्यकार कर, कर है तो भाष्यकार का या तात्पर्य का और टिप्पणी से समझेंगे आप जो ब्याज अलग पड़े हैं उनको समझ में आ जाएगी बात है भाष्यकार इस धातु को उदित मान करके ईट का निषेध हो रहा है उदित वाले को ईट में गौर करके निषेध करने वाला सूत्र मिल जाएगा उदित माना ईशु ऐसा करके अर्थ निकाल रहे हैं एक ईशितम है। तस्व प्रव से निगा प्रेषित उसी प्र लगाएंगे तो प्रेषितम हो जाता है वो तो ईषितम है उसी के पूर्व में प्र लड़ाएंगे तो बन जाएगा प्रेषितम उसी के प्रेरणा निर्योगार्थ प्रेरणा अर्थ को देकर प्रेषितम सब बनाया गया ईशितम और प्रेषितम में इतने अंतर होगा तो बता रहे प्रेषित टीका है कहा था कि आवेक्ष पौनपुण्यम तद विषय का गति विषय का वा मानसो आवा क्या आवेक्षा तो होना मैंने बार बार होना अथवा गति विषय होना मन आवेश का विषय और घर विषय को यहां मन सो मन को यहाँ अभिप्रेत नहीं है इसलिए मन अवर्तन विशेष सचे व भूगत क्षेत्र मन का प्रवर्तक विशेष कौन है ये जो जल चेतन का समूह बना हुआ है यहाँ इसमें मन का प्रेरणा देने वाला कौन है किसके प्रेरणा से मन अपने विषय में पहुंचता है तो मन जड़ है जल की प्रवृत्ति कोई न कोई चेतन के बिना नहीं हो तो सकती वो चेतन पौन है इसमें क्योंकि सामान्य जो भौतिक बाढ़ है शरीर को ही चेतन मान के बैठा हुआ है चार भूतों का कुंजन एकत्रित हो जाता है विलक्षण समय हो जाता है पृथ्वी जल बार तेज का इसमें चैतन्य आ जाता है ऐसा मानते हैं चार बाप लोग यह या चेतन यहां से कोई स्वर्ग गा वर्ग आगे आने वाला चेतन कोई चेतन नहीं है पृथ्वी जल तेज बाय का एक विलक्षण समय ऐसा विलक्षण संयोग जाने पर कैसा संयोग बताया नहीं जा सकता ऐसा विलक्षण संयोग होने से चैतन्य आ जाता है ऐसा हो जाता है और जिस दिन वो संयोग का विघटन होगा विवाह होगा चैतन्य समाप्त हो जाता है तो चैतन्य यही उत्पन्न होता है शरीर के साथ ही उत्पन्न है और शरीर के साथ ही नष्ट होने वाला है चैतन्य शरीर का ही धारण है ऐसे मान लेक चाह आप लोग इसलिए स्वर्ग आदि के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है शरीर स्वरूप जाता नहीं है दूसरा जाने वाला कोई आय नहीं यादव जीवित सुखम जीवे ऋणम तिप्त धक्म दुगत ऐसा चार बार मत् सिद्धांत है आज के दिनों में लगभग चार बार और अधिक फैला हुआ है यही है, आज जो भौतिक बाढ़ जो चलता है वो तो चार बार संप्रदाय है लगभग जिसका कहकर स्वर्ग नरक ऐसा मानते ऐसे पहने वाले बहुत मिलते हैं आज तो शास्त्रीय ढंग से चलने वाले बहुत कम जन हम लोग हैं अच्छा तो इस समुदाय में ये जड़ जो, जो, चेतन का समुदाय है इसमें मन का प्रेरक कौन है क्योंकि मन जड़ है क्योंकि चेतन के सामने के बिना जड़ जड़नी क्रिया नहीं दिखाई पड़ती है मन जाता है अपने विषय में जाने मैंने सोचता है संकल्प विकल्प करता है उसका प्रेरक कौन है मैंने आत्मा के विषय में जानना चाहता है इसके लिए प्रश्न है ये टीकांकार आगे बोलते हैं इड़ प्रयोग से अधिक गुण और भव्यता में भाष्यकार ने इड़ का प्रयोग कर रखा है, ईशितम और प्रेषितम ऐसा बोला हुआ है इस पू है तो वहां ईशितम इड़ लगाया हुआ है टीकाकार कहते हैं इड़ का प्रयोग करने पर गुण होना चाहिए गुण हो जाना चाहिए मैंने ईषितम या प्रेषितम ऐसा होना चाहिए ऐसा बनना चाहिए प्रेषितम होना चाहिए क्योंकि को अवरांगे एंगाज रात आएगा तो करो होगा प्रेषितम होना चाहिए प्रयोग अच्छा ईट प्रयोगी गुणें निभा प्रयोग करने पर गुण होना चाहिए जब ईट का प्रयोग किया है भाष्यकार ने छानदश प्रयोग करके बोल दिया कि ईट का प्रयोग किया भूल में ही है ईट का प्रयोग भाष्यकार ने बोल दिया कि ईट का प्रयोग छानदस इट प्रयोग से के सटी बुले त कैसा हो सकता है क्या इर्द प्रयोग करने पर दो नंबर की टिप्पणी में कहा लक्ष्य अनुरोध है लक्ष्य लक्षण से नहीं हुआ लक्ष्य के अनुरोध करके लक्षण करना चाहिए लक्षण को उस तरह से ले जाना चाहिए लक्ष्य कैसा है लक्ष्य को लेकर या ईशिता बनाया हुआ है इसी तरह से यहां देखना पड़ेगा ये बोलते हैं लक्ष्य अनुरोधा लक्षर सेयत्मी होता है ईट प्रयोग है भवित्यम जब ईट का प्रयोग होगा तो गुण होना चाहिए ये गुण में भवितम तीन नंबर की टिप्पणी अन्वेषितम अन्वेष्टम प्रयोग दैव्य उत्पत्ति है दो प्रकार का प्रयोग यहां लोक में प्रयोग होता है अनुपूर्वक ईषितम क्या होता है अन्वेष्टम गुण हो गया है अनु यशितम अन्वेष्ट ईषितम था गुण कर दिया तो यह स्तम बढ़ गया अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अन्वेषितम हो जाता है और एक बनता है अन्वेष्टम अनु आगे स्तंभ है अन्वेष्टम वो गुण नहीं किया, किया। दिखाई पड़ता है तो उसी प्रकार जब इद कर दिया तो गुण होना चाहिए दो प्रकार के रूप पाया जाता है अनुपूर्व स्टाम गुणपूर्वक भी पाया जाता है गुण के अभाव भी पाया जाता है दोनों इसलिए प्रयोग विरोधी तो प्रत्येक दोनों प्रयोग की स्थिति के लिए सूत्र वक्वा शेठ एक सूत्र है शेठ जो क्वा प्रत्यय होगा जैसे कृत्वा गत्वा आदि जो हम प्रयोग करते हैं क्वा प्रत्यय लगता है एक क्रिया करने हो एक ही व्यक्ति ने समान तरह पूर्वकाल ऐसा सूत्र है पूर्वकाल में क्वा प्रत्यय लगता है अंतिम तो में तरह वर्तमान क्रिया बन जाती है ऐसी तो नक्वा शेठ यहां से क्या लाएंगे आप न शेठ ऐसा लाएंगे न लाएंगे शेठ लाएंगे इतने तो अनंत रहते हैं। उसके बाद में सूत्र आता है निष्ठा स्विंग शिदी वीदी क्षेरी त्रिषा ऐसा सूत्र आता है वहां पर निष्ठा को योग विभाग करेंगे निष्ठा इतने पर को योग विभाग करेंगे नकुआ शेठ से नगा लाएंगे और शेत लाएंगे तो वहां शेत प्ला को यह अनिर्ट माना जाता भो है क्या नहीं माना जाता ऐसा वह सूत्र बोलता है असल अनिट से खींच चलता है कित नहीं होगा शेप निष्ठा एक शेप जो होगा कित नहीं होगा गुण हो जाता यद्यप्रत्ययीत है वैसे तो प्रत्यय भी कीत है यहाँ किंतु वहां से लाएंगे ना शेप, तो निष्ठा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा शेष निष्ठा किट होगा यह आपको निकल जाएगा गुण हो तो जाएगा यद्यपि प्रत्यय की थे? किन्तु श्त निष्ठा कित नहीं ऐसा अर्थ निकाला जाएगा कहा नरको आंदेड़ के नकोशे के बाहर का सूत्र आता है निष्ठा ऐसा सूत्र आता है इत्या निष्ठा की योग्य निष्ठा पर को योग विवाह कर अलग सूत्र मान लेना ऐसा करके श्वन निष्ठा सामान्य कितु तो निषेधाश्य है जो तो श्वेत निष्ठा हो गया जिस निष्ठा को ईट हो गया उस नहीं मानेंगे ऐसा अर्थ निकालेंगे मानकर विषय आदिव्यवहार है स्वीकार करने से गुण मानना चाहिए गुण होना चाहिए कहा शिष्ट प्रयोग उपत्ति ही योग विभाग आदि उदय नीतिम माने योग विभाग सूत्र को एक देश को भी एक सूत्र मान लेना सूत्र का एक देश को भी सूत्र मानना इसको कहते हैं योग विभाग ये क्यों शिष्ट प्रयोग उपवत्ति के दो प्रकार के प्रयोग दिखाई पड़ता है अनुपूर्वक जो विष्णा का प्रयोग दो प्रकार क्या दिखा अन्वेष्टम और अन्यष्टम दो प्रकार दिखाई पड़ा इसको लेकर के अच्छा तो शिष्ट प्रयोग उत्पत्ति के लिए सिद्धि के लिए योग तो द्वारा आदि देखा ही तो योग विभाग का स्वीकार किया जाता है विज्ञानियों के द्वारा ऐसा कहा अच्छा आगे ठीक हूं मैं तरा जब गोण करेंगे तो क्या बनना चाहता था ईशितम ईशिया ईशितम नहीं होना चाहिए ईड करने पर गुण प्राप्त हो जाता है गोण करने पर ये शीतम हो जाना चाहिए तरा ये शीतम श्या तुण नहीं किया है ई शितम का प्रयोग किया है वो नहीं किया इसलिए छानद सत्व अनुदान इसलिए भाष्य गाता है छांडस ऐसा पड़ा है न तो धातु और अनिटवा धातु अनिटे धातु श्रद्धातुशाय श्रद्धातु है अनिटवार अनुबंध से विकल्प निधाना अनुबंध विकल्प है जो ईश्गम यमान छ जो सूत्र है वहां पर कहीं ईशागम यमान छ ऐसा माना अनुबंध अकार अनुबंध लगाया हुआ पाया जाता है और कहीं उकार हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें तो उकार है किन्तु कहें अकार वाला अनुबंधी वाला भी मिलता है ये विकल्प विधान आप अन्वेषितम अन्विष्टम का यदि वैकल्पिक प्रयोग और प्रयोग भी दो प्रकार का दिखाई पड़ता है शास्त्रों में अन्वेषितम और अन्यम दो प्रकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है इसलिए कहीं ईड करके गुण किया है कहीं नहीं किया है दो प्रकार गुण प्रता है ऐसा पाया जाता है पांच नंबर के प्रयोग अच्छा चार नंबर से ऐसे विधायक अनुबंध शब्दों अतः आगम पर ईट गए थे अनुबंध शब्द का अंतर उपदेश होता है ऐसे कुछ लोग पाते हैं आगम उपदेश उपदेश पर गए अनुबंध पर उपदेश वस्तु तस्तु वास्तव में यह है अनुबंध क्या है का यह सूत्र ध्यान में सूत्र है सूत्र इस सूत्र में उड़ अनुसंग अनुसंग था कहीं तो उकार लगाया गया है कहीं उकार नहीं है और पढ़ा जाता है ईसा का नियमांश ऐसा पढ़ा जाता है इस कारण से पाठ प्रतिविध्य प्रत्यार दो प्रकार के पाठ की, की प्रसिद्धि है वहां अष्टाध्यायी तो इसलिए ईश्वर ठाकुर उदित से वैकल्प वैकल्पिका माने इस, तो इस राष्ट्र को उदित उदित्व जो है ना वैकल्पिक माना है जब उदित मानते हैं तब ईद का विषय होगा नहीं आकार वाला मानेंगे अधित मानेंगे तो ईद को मान हो जाएगा ये बोलना चाहते हैं तथा तथा यदि उदित्वम तो एवं नियतम अभविष्य यदि हमेशा ही उदित माने जाए उसको यशु ऐसा माना जाए उदितो वायु व्यायाम व्यक्ट में बेट हो जाता है जो उदित धातु है उसको स्वा प्रत्यय करने पर कीट विकल्प से होता है द्योति दुतवा दो रूप है वा। तो क्वाह में बेट होने से क्या होता है जिसके जिस धातु के प्रत्यय में ईट विकल्प होता हो उसको निष्ठा में ईट नहीं होगा करीट निषेध करें व्यक्त भैया यशाषा यह सूत्र है निष्ठा में ईट विकल्प करने वाला जिसके क्वा में हो पाता हो विकल्प होता हो उसको निष्ठा में ईट नहीं होता यह भाष्यकार का अभिप्राय यह है उदित पक्ष का है तो इसलिए ईट का निषेध हो रहा है यश्य विवासा के द्वारा इसलिए छानधर का भाष्य है उदित पक्ष को लेकर कहा कि निष्ठायाम ईड निशेरा जिसके क्वा प्रत्यय जिस दि में विकल्प होता है जिस धातु उसके विकल्प हुआ तो निष्ठा में ईट नहीं हो उदित पक्ष में ऐसा हो जाता है इसलिए कहा तो छांद सत्व तो अयोक्षता इसलिए सत्वी तो भाष्यकार का युक्ति संगत होगा युक्ति संगत होगा ये युक्त कथम भाष्यकार कम है युक्ति संगत होगी ऐसा कहा और अमृत से आपके अविभव आनेंगे यदि उसको ईशा मानेंगे उस टीसा तो सहस सूत्र आता है ताज कितने विकल्प सीट होता है जैसे ईश्वीचालतूगा जब ताश आएगा लोट लगा के वैकल्पिक होता है तीसरा शाहूत्र है तादी प्रत्यय पर्यंत इस धातु धातु रुष धातु इस धातु को इस विकल्प से विकल्प होगा बोलता है तो के अनुरुआत यदि अनुरुद मानेंगे उस स्थिति में तो क्या होगा वहां अकादी को मानेंगे तो तीसरा शाह आगे सामान्य विषय कहेगा तादी सामान्य बोलेगा कोई भी तादी मिल जाए वहां एक का करता है क्या मुझे से अतिरिक्त को मानेंगे निष्ठा अतिरिक्त विकल्प प्रसार अभिगम है से अतिरिक्त यश विभा उसका है ही नहीं विकल्पों का प्रयोग नहीं होता इसलिए इसे निष्ठायान ईट विकल्प संभव इसका निष्ठा में ईट विकल्प संभव हो जाता है मैंने उदित मान करके ईट नहीं हो पाता और अकारित मान करके ईट हो जाता इस स्थिति में तो अकार मान के ईद करेंगे तो गुण हो जाएगा शितं बन जाए पुस्तकाल में कि कहा ने उदित पक्ष को लेकर के छादस प्रयोग कहा यह बताया भाव छसा अगर वाले को तो ईट हो ही जाना है ये होगा तो गुण का अवार को छानेस मानना होगा ये बताया पांच नंबर करके दो प्रकार के प्रयोग मिलता है अन्वेषकों में मिलता है अन्य मिलता है मैंने उदित पक्ष को लेकर के अन्विष्ट और अदित पक्ष को लेकर के अन्वेषितम तो बना हुआ कैसे तो प्रोग शास्त्र में मिलता है ईट वाला पक्ष भी मिलता है अट वाला तो भी मिलता है और उदित पक्ष में ईट नहीं हो पाता है इसलिए भाषा का अनुभस है और अकार इत वाले में वैकल्पिक युद्ध हो जाता है उसको ये कहा का कदे नीच अदे महाराज एक तो ऐशितम बनाने के लिए रिज करके बनाया जाए इस धातु से ऋज करके बनाया जाए और ईश्वतम बनाने से बिना ढिज का कर दिया जाए दोनों बन जाएगा ईट वाला भी हो जाएगा रिज करने पर तो अनेक हो जाएगा शेयर धातु हो जाएगा तो ये सितम बन जाएगा और तो ये रिड़ करने पर यह हो जाएगा और बिना रिज का प्रयोग करेंगे तो ईस्तम हो जाएगा ऐसा दोनों बन जाएगा इतने खींचाता करने की आवश्यकता क्या है यह संख्या आ गई नीच अज्ञान रिच और अच सामान्य प्रयोजकर्ता और प्रयोजकर्ता को लेकर के दो प्रकार का प्रयोग हो जाता है तो ये इसकी सिद्धि किया जा सकता है की जा सकती फिर युक्त अर्थ है यहां पर दो प्रयुचय और प्रयोजक का अर्थ नहीं निकल रहा है अर्थ यही आ रहा है इसी तम अर्थ आता है ये आ रहा है इच्छा माता ये अर्थ है इसलिए ये चौथा अहिंस दो प्रकार के प्रयोग करने सकते ऐसा इसका अभिप्राय बताया अच्छा ठीक है देखिए ईषितम प्रेषितम यथा तो मंत्र में एक ईशितम है एक प्रेषितम है इस धापु का दो बार प्रयुक्त किया हुआ है उसके अर्थ पत्ता दिखाते हैं क्या दिखाते हैं भाचंद तो का तथा प्रेषितम इत होते केवल प्रेषितम बोल दिया होता ईषितम न बोला होता मंत्र प्रेषितम इत होते प्रेसित्री प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा मतलब प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कौन और प्रेशर क्रिया क्या प्रेशर व्यापार क्या है इसके विशेष आकांक्षा हो जाती जिज्ञासा हो है केवल प्रेषितम कितना बोलते तो स्थिति आ जाती वासिकारक हो जाए तत्व प्रेषितम इतने बोलतेषितम नहीं बोलते खाली प्रेषितम बोलते उस ते स्थिति में प्रेषयित्री प् आकांक्षा प्रेरणा देने वाला कौन और प्रेरणा का स्वरूप क्या है ये दो की विशेष आकांक्षा होती प्रेषयित्री और प्रेषणा विशेष विषय आकांक्षा ये दोनों के विषय में जानने की विशेष इच्छा हो जाती थी कि प्रेषयिका कौन है और प्रेषण रूप क्रिया कौन है क्रिया कौन इसके आकांक्षा बनती रहती केवल प्रेसित्री विशेषण ये जिज्ञासा ऐसा होता कौन प्रेश विशेष प्रेरणा देने वाला कौन विशेष सुधार और त्रिशर्मा प्रेषण किस प्रकार के प्रेषण क्रिया प्रेरणा किस प्रकार की है ऐसे दोनों आशंकाएं विशेष आशंकाएं बनती हैं किंतु ईषितम विशेषण ईशितम तो विशेषण है सती जब ईषितम ऐसा विशेषण लगा देंगे प्रेषितम का विशेषण ईशितम लगाने पर तो क्या होगा तब वही अनुवर्त थे जो प्रेरक के विषय में और प्रेरणा क्रिया के विषय में दोनों दोनों की निवृत्ति हो जाएगी चिंता करते अच्छा आगे भाष्य में कश्य इच्छा मात्र प्रेषितमशे से निर्धारण क्योंकि यहाँ पर अर्थ ये है। निकालना है कितना निकालना अर्थ है किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ यह अपने विषय में जानता हूँ कितने आत्म निश्चय करना है ये भाषा का कश्य इच्छा मात्र किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित हम जो प्रेरित हुआ जैसा यह मन यह अर्थ विशेष निर्धारण होता है अपने दुश्मन से आधार करके कहा अच्छा आगे पुरुपक्ष शंका करता है यदि ये सो अर्थ वभिप्रेता यदि यही अर्थ निकालना हो या किसके इच्छा मात्र से यह अपने दुश्मन प्रेरित होकर जाता एशो अर्थौ अर्थौ प्रेता, है यदि ये शो अर्थिप्रेत यह शंका है पुर्विक यदि यह ऐसा अर्थ अभिष्ट हो तो क्या होगा श्याप केवे शितम इतनी एता बताए तो सिद्धता तो केवल शितम इतने मात्र से ही ये सिद्ध हो जाता है किसकी इच्छा से ये अपने विश्व में जाता है इतने मात्र से सिद्ध होता है फिर प्रेषितम करके अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं ये कुर्बान करता है यदि ऐसा अर्थ हो अभिप्रेतम श्याप आप जैसा बोल रहे हैं इतने अर्थ अच्छा निकालना इष्ट होता तो ईशितम के नयेतम यथावत आएगा इतने मात्र से ही चिदम तो आप इतने से ना आ जाता था इसलिए प्रेषितम ये नबक तब् फिर प्रेषितम नहीं कहना चाहिए ये पूर्वादी की शंका है आगे वाली शंका है फिर टीका टिप्पणियां देखिए इसकी टिप्पणी देखिए पहले पूर्व कृष्ण में टिप्पणी है अच्छा टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी रखा के ये कैमेशित ईषित इच्छया प्रेरित ईशित जो बोल दिया तो इच्छा से प्रेरित हुआ अर्थ निकल जाता है फिर प्रेशित क्यों कहा गया ये शंका हो रही है प्रयत्नम अंतरेण सन्धान मेरे व्याख्या आपका कहना ये प्रयत्न के बिना केवल सन्नी मत्र से प्रेरकों जैसे चुंबक प्रेरक बनता है लोहे के लिए लोहे के क्रिया में उसी प्रकार यह चेतन जो आत्मा है इंद्रियों की जो क्रियाओं में मनादि के क्रिया में प्रेरक सानिध्य मात्र से है आत्मा में इच्छा होनी संभव नहीं है ये कैसा कैसे अर्थ ऐसा निकाला ये पूर्वादी पूछता है ठीक है प्रयत्न मानकर बिना प्रयत्न के प्रेरक जो होता है प्रयत्न स्वयं का कर्म दूसरे से करवाता है क्या बाणी से गोल करके करवाता कर है प्रयत्न करता है क्योंकि प्रयत्न अंतरेण बिना प्रयत्न के प्रयत्न के बिना ही सामिधि महा रहे जी व्याख्यान आपके तो व्याख्यान नहीं निकला इसका स्वरूप निकला सामिध्य महा से प्रेरित बनने वाला कौन है ये कैसे वेदम व्याख्यान शोरते ये व्याख्यान की अच्छी नहीं व्याख्यान अच्छा नहीं है क्यों अपर्याय शब्द भेद अर्थ भेद अब दे विचारा जो तो अपर्याय शब्द है प्रेषितम बोलो चाहे ईश्वितम बोलो ये ही अर्थवाला तो है जो अपर्याय शब्द भेदस्य अपर्याय शब्द विशेष होगा जो उसका ही क्या होगा अर्थभ्य अर्थभ विचार अर्थवेद विचार माना यार पर्याय वाचक शब्द नहीं है एक में प्राव लग रहा है एक में बिना प्राव रहा है एक ईषितम है एक प्रेषितम हैयचक शब्द नहीं है दो तो दोनों का एक ही अर्थ निकालना इस नहीं होगा गुर्वी कहना चाहता है एक ईशितम शब्द है एक प्रेषितम शब्द है पर्यावाचक थोड़ी रहे अलग अलग शब्द अलग हो गया एक में प्र लगा है एक में नहीं है तो अपर्याय वाचन जो शब्द होते हैं उनके अर्थभेद में व्यविचार होना चाहिए माना अर्थभेद भी होना चाहिए ये पूर्वाधि का काम है और या ये भी अर्थ निकालते हैं आप दोनों तो को लेकर के तो ये ऐसा अर्थ, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता ये बोलता है साथ की है। में भी डिपेंड कर मैंने व्यविचार आ करते मैंने अपर्याय शर्तों में व्यविचार होने की संभावना है मैंने अर्थभेदा और मधे कर्मचारी आपने अर्थ कर दिया विचार की प्रशक्ति है इसे विचार का, का। इसलिए बोलता अभी अभिचय करके भाषण में कहा अभी अभिचर शब्दा अर्थाधिक जब शब्द अधिक माना जाता है दो दो शब्द हैं ईश्वतम और प्रेषितम दो दो शब्द हैं तो अर्थ भी अधिक लेना चाहिए दोनों को मिलकर के एक ही था कैसे करेंगे ये पूर्वाधिक अभिचय शब्दादित अर्थादित्यम युक्तम शब्द जब अधिक है तो अर्थ भी, भी अधिक होना चाहिए कैसे युक्तमिति इच्छया कर्मा बाचारा के नृष्ण ऐसा अर्थ निकालना चाहिए हाँ। किसकी इच्छा से अथवा कर्म से या वाणी से प्रे व्यक्ति तरह से होते हैं किसी को इच्छा मात्र से सेवक जो तो होगा गुरु की इच्छा मात्र से कार्य करने के लिए हो जाता है और किसी को कहने पर करता है किसी को कहने पर नहीं करेगा स्वयं करने पर करेगा तो प्रेरक तीन प्रकार के होते हैं कोई कहीं कहीं भी इच्छा माते सामने वाले इच्छा समझ लेता है समझ करके काम करने वाला होता है और कहीं बोलने पर करने वाला होता है मध्यम होता है और अरम वो जो तो है बड़े आदमी काम करने लगे कर तो प्रेरक किन प्रकार से होते हैं तो यहां सबके अभी होने से अर्थ भी अधिक होना चाहिए तो अर्थ क्या होना चाहिए पूर्वाधिकया कर्मा इनमें से क्या क्या आप वो जो चेतन होगा जो इसको मन आदि को श्रेणा कर इच्छा से करता है या वाणी से करता है या कर्म से करता है ऐसा अर्थविशेषता अर्थ अर्थ है अर्थविशेष जानना है ठीक होगा ऐसा पूर्व कहा न ऐसा बोले देखा देखिए तो रूप तो एवं अर्थविशेषो न रहा करें सिद्धांत कहते तुमने जो कहा अर्थक विशेष तीन में से ऐसा निकलना चाहिए अर्थक तो कहा इच्छा है वाणी है कर्म है क्या लेना है ये बोला ये आप घटता है इस मंत्र में तुम्हारे कहा, है, कहा है, जैसा करता रहे क्यों संगात से इच्छा दी भी प्रवर्तक सिद्धि लोके प्रसिद्धि है क्या प्रसिद्धि है इच्छादी के द्वारा ये शरीर ही प्रेरण है लोपे प्रसिद्धि है तो पूछने की प्रसंग नहीं आता फिर लोग तो ये मानते हैं शरीर को ही प्रेर, प्रेरक मानते हैं अमुख के प्रेरणा से कार्य हो रहा है ऐसे बोलते कार्य हो रहा है शरीर को ही प्रेरक मानते हैं प्रसन्नता ही है फिर पूछने की आवश्यकता ही पूछ रहा है व्यक्ति इसके मतलब तुम्हारे ग्रहना एक बताएगा पोधु को आत्मविशेष तुमने जो आत्मविशेष कहा था करना, करना ये छया करना भाईचारा जो तो बोला था ये घटने वाला नहीं क्यों संग्रात संघाट है पूरा समुदाय पूरा शरीर यही इच्छा दिवी इच्छा जी के माध्यम से प्रवर्तक प्रसिद्ध प्रवर्तक ही सीधा है लोग में सही को ही प्रवर्तक मानते हैं लोग में तो प्रश्न अनुपत्ति प्रसंगा इत्या या प्रश्न नहीं हो सकता उसको लेकर ये तो प्रसिद्ध ही है इसके लिए क्यों प्रश्न करेगा वैसे या विशेष प्रश्न है तो विशेष अर्थ के लिए सिद्धांत क्या न सिद्धांत का न प्रश्न सामर्थ्य या जो प्रश्न है उसके सामर्थ्य से ऐसा घटने वाला नहीं है किसकी इच्छा या बाणी या कर्म के द्वारा प्रेरित होना मना दी ऐसे यहां पर कामें क्यों भाषण कहते हैं बिहारी संगातार्थ अनित कर्म कार्या विरक्त हो ये जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति ऐसा है जो बिहारी समुदाय से अनित्य है बिहारी समुदाय इससे विरक्त है को यहां पर पूछना ही नहीं चाहता कि ये इंद्रियों का व्यापार करवाने वाला स्तोन है करके देहाड़ी तो प्रसिद्ध लोग पे तो प्रेरक के रूप में तो देहादी संघात अनित्य जो अनित देहा संघात है शरीर संघात है इनसे कर्म कार्य कर्म का कार्य प्रारब्ब कर्म के कार्य है ये प्रारब्ध कर्म से बने हुए हैं ये इनसे विरक्त है वो आत्मा के तरफ जाना चाह रहा है देहादी संघात है अनित्य है और कर्म का कार्य में पूर्वकृत कर्म का कार्य फल है फल रूप है ये पूर्वकृत कर्म का फल है इससे विरक्त है को अतः अन्य कुटस्तम इससे भिन्न वस्तु के बारे में प्रश्न करना चाहता है, शरीर के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहता हो अतोण अस्था के शरीर आदि से भिन्न जो अन्य कूटस्तम अन्य जो कूटस्थ रिविकार स्वरूप है नित्य वस्तु भूत समान इच्छती नित्य वस्तु जानना चाहता है गुदगुम इच्छु इच्छुक भूभुत समान जानने की इच्छुक है नित्य वस्तु जाना अनित्य से विरक्त है वो पृथ्ची सामर्थ्या उपर ऐसे प्रश्न के सामर्थ्य से ऐसे यहां पर सिद्ध होता है बात तीन नंबर के है अस्पत उप्रे जो अर्थ य सिद्धांत अगर हमने जो अर्थ बताया वही सिद्ध होता है यही यही सही हो जाता है तो वायु कहना तो सही नहीं होगा यह कहा तीन नंबर टिप्पणी आगे भाष्य वगैरह इस तरह था अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो बात काल कर्मवीर बिहार संग्राज से प्रेरित ऋतु प्रसिद्धम प्रश्न होता है ये तो हाँ यदि ऐसा हम भी निकालेंगे तो क्या होता है कि वाणी इच्छा वाणी कर्म के माध्यम से तीनों में से किसी के माध्यम से व्याधि संगा कोई प्रेरितता था, कार्य के लिए प्रेरित लोग में प्रसिद्धि है प्रश्नों का याद यह प्रश्न नहीं होना चाहिए यहाँ यहाँ तो शरीर आदि से विरक्त है नित्य वस्तु को चाहता है ऐसे व्यक्ति का प्रश्न है यहाँ ताकि पूर्व आदि कहता है केवल प्रेषित शस से अर्थात प्रदर्शित करेगा फिर तो इतना अर्थ तो ईश्चित पात्र से आ जाएगा प्रेषित शब्द तो नहीं कहता तो मान लेते हैं संज्ञा से का तो प्रश्न है तो यह इच्छा बाधा ये मन इससे प्रेरित नहीं है वो कर्म आप प्रेरित नहीं मानेंगे ठीक है लेकिन फिर भी तो ऐसा अर्थ निकालेंगे प्रेषित शब्द से अर्थात प्रेषित शब्द जो है, उसका अर्थ तो नहीं तो दिखाया खाली इसी देखे अर्थाव इतना शब्द दो है ये पूर्ववाज की क्षमता है चार नंबर की प्रश्न प्रश्न इच्छा कर्मार्थ विशेष अंगे प्रश्न की अनुपत्ति है मैंने शरीर से विरक्त व्यक्ति पूछ रहा है यहाँ नित्य वस्तु को चाहने वाला व्यक्ति पूछ रहा है इसे प्रश्न के अनुपत्ति के कारण इच्छा कर्मार्थ विशेष है इच्छा का कर्मादि का अर्थ विशेष होने पर भी संविधानात्मक इच्छा मात्र प्रवृत्ति तत्व इतने आप अर्थ तो निकालना चाहते हैं संविधानात्मक इच्छा यहाँ इच्छा का संविधान सान्ित्य केवल आत्मा के सानिधि में क्रिया होनी ऐसा होने पर संविधान तक इच्छा मतलब इच्छा मेरे प्रेरित है ईषित अनेतम के प्राप्त है इसलिए प्रेशित तदर्थ प्रेश हो गई अश्य पूर्व की अवस्था वैसी अवस्था हो गई इति है ऐसी शंका कर्ता एवं इत्यादि एवं प्रेशित सदस्य प्रदर्शित प्रेशित सदस्य कहते ये शंका जो है ना किसकी है आगे बताएंगे टिप्पणी सिद्धांत गत्या पद में तथा तप प्रेषितम इत्यादि का उत्तम भी अभी कदम सिद्धांत के माध्यम से दोनों पद की सार्थकता दिखा चुके हैं प्रेषित मत के माध्यम से दिखाने पर भी बुद्धि नारू होती चेत उसकी बुद्धि में आरोह नहीं होती बात पूर्वी के बुद्धि में बात आरू होने से क्या करेंगे विधान विधान करेंगे वरन तद सिर्फ प्रकारांतर से उसी को बदलाते हुए प्रतिविध उत्तर देते हैं न करके कहा बात सिद्धांत कहा न संशय को प्रश्न एक संशयालु व्यक्ति का प्रश्न है क्योंकि लोक में दिखाई पड़ रहा है शरीर ही प्रेरक होता है करते ये लोक से विरक्त है शरीर आदि से विरक्त व्यक्ति है जो अनिद्य है कर्बर का फल स्वरूप शरीर है देहादि श्रंगार से विरक्त है उसका प्रश्न संशय इसको हो रहा है कौन है यहाँ प्रेरक एक इंद्रिय आदि का प्रेरक कौन है उसका प्रश्न है संशय क्या कैसा प्रश्न है संशय वाला प्रश्न है भी प्रेषित समस्या से आप विशेष रूप से प्रेरणी संशय वाले का प्रश्न है इसलिए प्रेषित शब्द का यहाँ विशेष अर्थ न लड़ता है कैसे लड़ता है तो आगे कहा कि यथा प्रसिद्ध हम एवं कार्य कर कैसे क्या जैसे लोग प्रसिद्ध है कार्यकर को प्रेरक कार्यक्र सय किसी कार्य के कार्यकृति प्रेरक अमुके से अमुक कार्य हुआ लिखते हैं होते अमुमन व्यक्ति तो यहां प्रसिद्ध देशी प्रसिद्ध है लोक में कार्यक्रम संघात प्रेरयतृा प्रेरक मननाथ कित संगात अथवा संघात अतिरिक्त प्रेरक मनाली का प्रेरक ये प्रश्न यह संशय स्वतंत्र इच्छा है केवल स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से ही प्रेरक बनना है अमेरिका क्याचिद अतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा मेरे मना प्रेषित्र मना प्रेरक मना अच्छा अर्थ इस इसी अर्थ को दिखाने के लिए कमेश पदति प्रेषमा ये विशेषण दय उपपद्यते हैं ईषित और प्रेश संशयाकार अथवत् स्थ संशय के आकार दिखाते हुए दोनों दौर पर अथवत्विधाते प्रेषित स इच्छादीना प्रेरित प्रेरित प्रेषित क्या करना श्वारा अथवा इच्छा के प्रेरित होता है कार्यक्रम जो भी संघात से प्रेरित होकर के काम करते दी अथवा इच्छा आदि के द्वारा प्रेरित इच्छा वाणी अथवा कर्म के द्वारा यह आता है इसका प्रेरित प्रेषित करता अच्छा और ईषित ईषित तो का अर्थ है क्या होगा कहा संघात व्यतिरित न संघात से अतिरिक्त पद अस देना संघात के साथ कोई सर्वत कर संघात से अतिरिक्त है संघात से विलक्षण जो आत्मा का विषय सानिध्य मात्रा स्व के सानिध्य पाप वापस, अपने सान्निध्य पाप से प्रवर्तित होगा इसके, इसके द्वारा होगा ये धोन में से कोई एक आता समझना चाहता है वो कहा इसलिए प्रश्न दोनों बन जाता है ये भाष्य बता दिया आगे टीका लीजिए मानस स्व स्व्यतिरिक्त प्रवर्तन संभावना अमारा प्रश्न हमारे आक्षिप के समान रखते हैं फिर पूर्वी बोलता है महाराज मन तो स्वतंत्र है अपने आप लोग प्रेरक प्रेरक प्रेरक बन सकता है किसी का अपने कार्य को अपने आप कर सकता है स्वतंत्र है तो फिर उसके प्रेरक की क्या आवश्यकता हो ये बैठेगा नहीं ये बात ये प्रश्न है गुरुवारी का मन ऐसा मन स्वतंत्र होने के कारण सो व्यतिरिक्त प्रवर्त समना अपने से अतिरिक्त तो प्रवर्तक की संभावना नहीं हो सकती मन के लिए स्वतंत्र है वो मन स्वतंत्र होने से उसके लिए प्रेरक की जरूरत है क्या स्वतंत्री प्रश्नों में अगर ये जो प्रश्न केवे सीता वाली प्रश्न नहीं करता है यदि आक्षेप क्या ऐसा आक्षेप दिखा करके गुरुवारी संशय करेगा फिर समाधान समाधान देते बात उसका पहले आक्षेप बाद में तो आक्षेप क्या है मन कर उठाया मनो स्वतंत्र मनाना मन स्वतंत्र है स्वतंत्र है पराधीन नहीं है मन स्वतंत्र में से स्व विषय स्वयं पद्धति अपने विषय में अत्यार्थ चला जाएगा उसके लिए प्रेरणा देने के बाद की आवश्यकता क्या है जो प्रश्न हो रहा है कि किसके द्वारा प्रेरित हुआ या मन अपने विषय में जाता है करके स्वतंत्र सो, माना स्व विषय स्वयं पद्धति यदि प्रसिद्ध योग प्रसिद्ध है मन स्वतंत्र है अपने विषय में अपना चला जाता है तब कथम प्रश्न उपज्य प्रश्न कैसे हो सकता है कि किसके इच्छा से प्रेरित हुआ जब मन अपने विषय में जाता कर प्रश्न नहीं होना चाहिए ऐसा आने पर कार्यक्रम उच्चते ग्रंथ से उत्तर दे देते हैं क्या देते हैं यदि स्वतंत्र मन प्रवृत्ति निवृत्ति विषय प्रवृत्ति विषय में निवृत्ति के विषय में अगर मन स्वतंत्र होता तो यदि तो स्वतंत्र हो तो उस स्थिति में क्या होगा तभी सर्वस्व अनिष्ट चिंतन नश्या अनिष्ट चिंतन किसी को भी नहीं होना चाहिए मन स्वतंत्र होता क्यों अनिष्ट चिंतन का परिणाम सब जानते हैं क्या हो गया है आगे नार्गीय शरीर का भोग भोगना पड़ेगा मार्गीय भोग भोगना होगा अनिष्ट चिंतन का परिणाम जानते हुए भी अनिष्ट चिंतन सब करता है इसके घर में लग जाए इसके घर ऐसा हो जाए तो अगर स्वतंत्र होता प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रति मन स्वतंत्र होता उत्तरदेव भाष्य का यदि स्वतंत्र माना प्रवृत्ति निवृत्ति विषय में नश्या प्रवृत्ति विषय और निवृत्ति विषय में यदि स्वतंत्र होता मन तभी तब सर्वस्व अनिष्ट चिंतन नश्या सबके मन में अनिष्ट चिंता नहीं होना चाहिए अनर्थम का जानन शंक भाई अनर्थ को जानता होगा अनर्थ का परिणाम क्या होगा अनिश्चित चिंतन का परिणाम अनुभव होना है उसको जानता हुआ भी चिंतन वही करता है इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है वो स्वतंत्र नहीं है, जाए संकल्प ऐसी कहा कैसे तो अति उग्र अधिक उग्र दुख सामान्य दुःख में बहुत भारी दुख है अधिक उग्र दुखी कार्य वायुमान का भी अति भयंकर दुःख होने वाला कार्य ऐसे सामान्य जैसे कार्य है जो लोगों के द्वारा रोके जाने पर भी ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना कहने पर भी ये मन जो है क्या करता है तो प्रवर्तते एवं लोगों के द्वारा रोकने पर भी नहीं चला, ये काम मत करो मत करो बोलते फिर जाता अनुष्ठा अभी अभी दुख मिलने वाला है उसमें भी प्रवृत्ति होती है उसकी एवं प्रवर्तें एवं प्रवृत्ति होती है मन की मानस माना तस्मात एवं प्रश्न मन का कोई प्रेरक दूसरा ही है ऐसा लगता है अगर स्वतंत्र होता तो ऐसा काम नहीं करता अभी उभरे दुखे में आप किया है कि जुआ खेलने वाले होते दृष्टांत दिया डिपेंड कराते अभी अभी सारी संपत्ति समाप्त करके बनवासी विश्व को प्रवास नहीं हुआ राजा मन को प्रवास नहीं हुआ अभी अभी राजा थे अभी भी वनवासी हो गए ऐसे भयंकर कार्यों प्रेरित हो मन स्वतंत्र होता तो थो थोड़ी करता ऐसा काम अभी मन की स्वतंत्रता होती देखा गया है अंत कहीं न दुखे दिवता अधिकारिये का ये अति उग्र दुख का किया अभी अभी फल मिलता है जिसका कालांतर में नहीं अभी अभी युदीश को माने एक क्षण पहले महाराज से एक क्षण के बाद एक भिखारी बन के जंगल में जाना था ऐसे में प्रेरित हो गया तो को कैसे के प्रेरित रहे उसकी प्रवृत्ति बनी है पर डायरेक्ट तो उसका हुई तो तो तो तो तो तो तो है किन्तु माने के बिना तो चल नहीं सकता ना सानिध्य को लेकर के प्रेरित है बाकी दूसरे रंग को जब समझाने लगे जब पांडवों ने जुआ हार गए हारने के बाद में बारह साल का वनवास एक साल का गुप्तवास इतना दंड के बाद अगर सब दिखा करके आएंगे तो उनको पूरा राज्य वापस किया जाएगा ऐसा था लिखतप्रद हुआ गया ऐसा चले गए और उन्होंने पूरा भी किया बार का बनवास ने पूरा किया एक साल का गुप्तवास पूरा कर लिया और एक साल के गुप्तवास इतना कठोर था जिसमें अगर एक व्यक्ति भी वो छह व्यक्ति हैं द्रौपदी साहिब कोई भी एक पटन में आ जाए या उनकी पहचान में आ जाए फिर बार का बनवास ऐसी स्थिति थी फिर भी भगवान की कृपा से संपूर्ण हो गया उन्होंने ये बाहर अब राज्य वापस लेने का प्रश्न आ रहा है उस समय बहुत सारे भेजे कई लोग गए दूध बनकर के स्नातक समझाने के लिए समझने वाले नहीं आखिर में जाकर के भगवान कृष्ण गए आखिर में दूध बनकर गए समझाने के लिए तो क्योंकि भाई पूरा राज्य न तो कोई बात नहीं पांच भाई हैं कम से पांच गांव दो तो उसे अपनी जीविका चला देंगे बाकी तुम्हें रहो बहुत समझाए उसने कहा सूचाग्रम नए दिहाय थे अगर उनके पास काम होते तो लड़ें लड़ाएंगे बिना मैं सुई के लोग के बराबर भी नहीं दूंगा पाध गांव की बात करूंगी तो बाद में बोलते बोलते दुर्योधन ने कहा कृष्ण मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा मैं पढ़ा लिखा वेद प्रवृत्ति जानम्य धर्मम जाना भी धर्मम धर्म विषय में जानता हूं किंतु तो मेरी प्रवृत्ति नहीं होती वहां न कृत्ति हूं जाना भी धर्मम नचने प्रवृत्ति धर्म के फल क्या है स्वरूप क्या है सब जानता हूं किंतु तो मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं होती है जाना अधर्मम जाना न धर्मम अधर्म के स्वरूप भी जानता हूं और उसका परिणाम फल को भी जानता हूं नातरानी फल किंतु नच रहे निवृत्ति वहां से मेरी होती है के भी देवे ना गृदिष्टे न कोई ऐसा देवता भीतर बैठा हुआ है या तारा धीरू तो जैसा मेरे को नियुक्ति करता है वैसे में करता मेरा कोई दोष नहीं ऐसा दुर्धन का शब्द है तो वैसे यहां भी तो अभी उम्र दूचे कार्य भारिमान प्रवर्ते को तस्मात ही इनते व्यक्ति ने इस प्रश्न ऐसा कहा इत्यादि हो गया आगे कहते हैं केन के प्राण युक्त जीवत प्रेरित सं व्यापारों देता ये जो प्राण है जो श्वास और प्रश्वास क्रिया करता रहा है प्राण अपान को बोलते हैं जब नारू प्रदेश के ऊपर की तरफ आता है उसका काल प्राण बोलते हैं बाहर से जब भीतर को जाता है तो अपान बोलते हैं ये जो प्राण है युक्त नियुक्त तार प्रेरित साम हो प्रेरित होता हुआ प्रैति गति उसका व्यापार जो है व्यापार है एक किसके द्वारा प्रेरित होकर करके करता है प्रथम ये प्राण विशेषण प्रथम शब्द प्राण का विशेषण है क्या प्राणा प्रथम प्रैति युक्त प्रथम प्राण का विशेषण क्यों विशेषण सर तब पूर्वत्वा सर्वेन्द्रीय प्रवृत्ति प्राण के व्यापार से ही अन्य इंद्रियों के व्यापार होगी प्राण व्यापार करना देते तो किसी इंद्र के व्यापार नहीं चले केवल शिता चंदम शब्द लक्षण बदंती लौकिका काले शितांबा चदंती बदंती के लौकिका जो लौकिक जल है किसके द्वारा प्रेरित हुई पाने को बोलते हैं ये प्रश्न है तथा चक्षु श्रोतम श्वे विषय कौदेव देवतमानी भ्रोतिक प्रेरक कहा उसी प्रकार चक्षु का प्रेरक कौन स्रोत्र का प्रेरक कौन चक्षु अपने विषयों में जाती है स्रोत्र भी अपने विषय की सप्ते स्थान पर पहुंचता है इनका प्रेरक कौन है अपने विषयों में कौदेव है कौन देवता देवतमान देव देवधातु बनता है देव श्रद्धा प्रकाश करने वाले जो देव दूरते हैं कौन कौन सा देवता है इसका प्रेरक प्रेरणा का दवा प्रेरणा माने सामनेत्य से प्रेरक उनके सामिथ्य में इनकी प्रवृत्ति होती है चेतन के सामिथ्य के बिना इनकी प्रवृत्ति नहीं हो ऐसा सामिध्य है ना प्रेरक बाकी कुछ प्रवृत्ति इनकी हो रही है इसलिए सामने है ये मानना पड़ेगा बाप के भाष्य देखिए आपके भाष्य में कहते हैं शिष्याचार्योग ठीक है प्रश्न प्रतिवेदन रूपा स्तृति ये स्तृति जो है प्रथम मंत्र शिष्य रूप से बोल रहे हैं और द्वितीय मंत्र आदि आचार्य रूप से उत्तर दे रहा है तो शिष्याचार्योग प्रश्न प्रतिवेदन रूपा स्तृति शिष्य और आचार्य का प्रश्न और प्रतिवेदन रूपा की है सुख प्रतिप्रत्य प्रवृत्ति ये सुखपूर्वक ज्ञान हो सके इसके लिए प्रवृत्ति उपदेश उपदेश करेंगे प्रश्नोत्तर की बिना कर देंगे तो ज्ञान कठिन आई है समझना कठिन आई है प्रश्नोत्तर के रूप में आने पर समझा सहारकों के लिए अच्छा होगा सुखपूर्वक ज्ञान हो सके सहारों को इसके लिए तब तो प्रश्न अब प्रश्न उठता है ये जो प्रश्न हुआ है केवे सतम पद विप्रेषितम बनाई ये प्रश्न ज्ञा दे प्रश्न क्या वो जो प्रश्न करता जानता है नहीं जानता मनाली yeah, के पेरक को समझ करके पूछ रहा है कि बिना समझे पूछ रहा है ये प्रश्न जो किया केवे सितम किसके द्वारा करके प्रश्न है ये प्रश्न ज्ञात में है कि अज्ञात है क्या जिस विषय का प्रश्न है उस विषय को जानता है कि नहीं जानता है ये प्रश्न ये प्रश्न उठेगा तो प्रश्न क्यों ज्ञात है अज्ञात है ये पूर्वाजी के द्वारा प्रश्न हुआ है के वैसे तो माड़ी करके प्रश्न किया जा रहा है जो प्रेरक हो रहा उसको जानता है कि नहीं जानता है प्रश्न कर रहा यदि ज्ञात हो तो प्रश्न नहीं करना चाहिए ज्ञान विषय को कोई पूछता नहीं है सामने रहता है घट हुआ है सूर्य का आलोक भरपूर है उस दिन में एक इसके बारे में पूछेगा कोई अब ज्ञात है और अज्ञात है तो जिसको जानता ही नहीं क्या प्रश्न करेगा तो प्रश्न दोनों तरह से नहीं होना कैसे प्रश्न कर लिया ये पुर्विक विषमता है प्रश्न के ज्ञाते अज्ञा देवा ये चत्य निराशा है ऐसा प्रश्न तो तो हो सकता है प्रश्न खड़ा कर सकता है कोई इसको खंडित करता है इसके लिए सामान्य तो ज्ञाते भी विशेषता से अज्ञातें समान जाते हैं प्रश्न वहां हो सकता है सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो वही प्रश्न हो सकता है बिल्कुल अज्ञात हो वहां प्रश्न निराश है और विशेष रूप से जानकारी हो उसे भी प्रश्न निकलता है सामान्य ज्ञान हो और विशेष रूप से अज्ञात हो वहां प्रश्न होता है।, है कुछ सामान्य ज्ञान है आत्मा के बारे में विशेष रूप से ज्ञान है आत्मा का स्वरूप कैसा है क्या है यह केलो परिषद पढ़ने के बाद ही पता लगना इसे प्रश्न क्या होता है याद प्रश्न हो रहा है सामान्य ज्ञाप है विशेष ज्ञाप है ये ज्ञान एक उत्तर देना है सामान्य तो ज्ञाते भी सामान्य ज्ञाप होने पर भी विशेषता से अज्ञात संभव संभव प्रश्न संभवती प्रश्न हो सकता है विकल्प कर्णविदी सूत्र ये तत्त विव्रोति कहते हैं मीमांसा में जय ने सूत्र बनाया विकल्प कर्णव कह तो सूत्र है मीमांसा का सूत्र है वहां का अर्थ टिप्पणी का आप लिखेंगे सूत्र यह तत्त विव्रोति इसके आदि व्याख्या करेंगे कहा टिप्पणी लिखिए तीन और चार की तीन में कहते हैं यदि चो दे ऐसा तो प्रश्न आया कि ज्ञात में प्रश्न कर रहा है कि अज्ञात का प्रश्न कर रहा है मान का कहना है ज्ञान का तो प्रश्न हो नहीं सकता जानकार जान जो बस सामने है जाना उसमें क्या प्रश्न करेगा अच्छा अज्ञात का प्रश्न है उस जानता है कि क्या प्रश्न करेगा यदि पर्विका है उसके ऊपर जाएगी ज्ञात ज्ञातत्व प्रश्न अनर्थक होगा यदि ज्ञात है तो ज्ञात है तो प्रश्न अनर्थक है ज्ञात है ज्ञातत्व है इस विज्ञापन रहा अज्ञात है तू तो असत्य अज्ञात विषय में प्रश्न कर ही नहीं सकता यही नहीं जा सकता जो जानता ही नहीं जिसको प्रश्न नहीं करता तो कौया का कितने दाद करके कोई प्रश्न नहीं पूछता आता क्यों भाई ने अज्ञात है असाम्य घट होगा स्पष्ट आलोक भरपूर होगा उसकी में कोई घर विषय में प्रश्न नहीं करेगा जानता है कौए के के बारे में प्रश्न नहीं करता कति दन्दाता अस्थित काटक कोई भी पूछता ऐसा तो वे के कृत्य दात होते हैं क्यों होता ही नहीं है तो ज्ञात में प्रश्न नहीं होता अज्ञात में नहीं होता यह प्रश्न कैसा है यह पूर्ववाजी की शंका है ये स्वयद चोर है तो राश है यहां प्रश्न नहीं हो सकता ऐसे प्रश्नकर्ता का यहां यह है अभिप्रेय है अभिप्राय है ऐसा कल्पना करनी चाहिए कहा तो उत्तर दे रहे थे क्या सामान्य तो ज्ञाते की विशेषता से अज्ञातें संभव प्रश्न जो उत्तर धारती का सामान्य ज्ञाप होने पर भी विशेष रूप से अज्ञात हो उसी के विषय में प्रश्न होता है जैसे विकल्प कर्मवत ऐसा कहा है ये मीमांसा का सूत्र है तो वहां पर जो विकल्प कर्मवत जो सूत्र है उसमें कुमारी भट्ट जी ने श्लोक वार्तिक लिखी है श्लोक वार्तिक देते हैं चेतनी में यत्रो भयो समूह दो स परिहार उदास नयक परिहर त्यस्ता अर्थ विचार है कहा जिसमें पुर्वादी और सिद्धांती दोनों का दोष भी समान हो और समाधान भी समान हो वहां एक व्यक्ति आक्षेप नहीं कर सकता दूसरे व्यक्ति के लिए जैसे दोष भी बराबर आ जाता दोनों है दोनों पक्षों में अथवा समाधान भी को दोनों पक्षों में दिया जा सकता हो वहां पर एक व्यक्ति अंगली नहीं उठा सकता है ऐसा ही मीमांसा में कुमारी भट्टजी ने कहा विकल्प करने वक्त चाहते है जब तक वह समूह दोनों पक्षों का प्रतिवादी दोनों का समान दोष है जो दोष बाद में है वही दोष प्रतिवादी में है और परिहारों का समाधान उसका समाधान भी जो बाजी समाधान देगा वही प्रतिवादी भी देगा समाधान ऐसा होगा नई का एक व्यक्ति वहां आक्षेप नहीं कर सकता है तू जबदारी कर विचार है उस प्रकार का अर्थविचार करते समय में एक व्यक्ति दोष नहीं दे सकता ऐसा न्यायालय कहा विकल्प इस करणवत इसी युक्ति को लेकर के मामले मानसा ने सूत्र बना दी विकल्प करणवत ऐसा कहा यह जो पूछा था पूर्वाजय प्रचार ज्ञाते विकल्प तो जो विकल्प है ज्ञातम होता है कि अज्ञात में होता है इसका जो उत्तर तुम दोगे वही उत्तर हम देंगे इक्टिटा ज्ञात प्रश्न होता है कि अज्ञात में प्रश्न होता है हमारा उत्तर वही होता विकल्प जो करता है कोई व्यक्ति ज्ञात करता है कि अज्ञात करता है माने जैसे संशय संशय करता है अवेरेब संशय कर रहा है ठाणुर्वापुरजा बा बोल रहा है वो तो ज्ञात है कि अज्ञात है अगर ज्ञात है तो संशय नहीं होना चाहिए और अज्ञात है बिल्कुल तो वहां भी संशय नहीं होता इसका होता सामान्य ज्ञात है वहां विशेष अज्ञात सामान्य तो मनुष्य का आकार आदि ठूट को दिखाई दे रहा है और विशेष रूप से नहीं जान पा रहा जैसे वहां पर उत्तर दोगे विकल्प में संशय में वैसे हम उत्तर देंगे किस इस प्रश्न विकल्प मैंने संशय जहां होता है ज्ञाप होता है कि ज्ञाप हम पूछते हैं आप तुमसे जो उत्तर तुम दोगे इसमें वही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के विषय इसलिए कहा यो भयो समूह दो सर परिहार उपास समा नय का पर्यटन कृपा आगे प्रतिशार है श्लोकार के मिल रहा जहां बारी परिवार दोनों का दोष भी समान दिखता हो और समाधान भी समान दिखता हो वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमृत नहीं बता सकता आक्षेप नहीं कर सकता बता तो ये बताए तो सामान्य सामान्य तो ज्ञात हो और विशेष अज्ञात हो वहीं प्रश्न खड़ा होता है तो आत्मा के विषय में सोच-सोच करके जैसा भी सामान्य ज्ञाप है विशेष रूप से आत्मा का शुरू ज्ञात नहीं है और विशेष रूप से ज्ञात हो कि आज तक अनाधिकाल से लड़ाई चल रही है आज भी लड़ाई की लड़ाई है कोई शरीर को ही आत्मा समझ के चल रहा है भौतिक बार एक बोलता है चार बार बोलता है इससे विलक्षण आत्मा कोई नहीं है कोई नहीं बुद्धि को आत्मा मान के बैठा हुआ है विज्ञान द्वारा बौद्ध क्षण विज्ञान आत्मा मान के बैठा हुआ है मान्यता है उनके तो उनका सिद्धांत चल रहा है कोई शून्य को आत्मा समझ के रहा है तो बौद्ध में माध्यमिक बहुत से मानता है भिन्न भिन्न है और वास्तव में वेदांत प्रतिभा की जो आत्मा पौराणिक लोग नए अभिरो आत्मा को तो मानते हैं विभु मानते हैं क्यों वो लोग तो भूकृत विशिष्ट धर्म विशिष्ट मान चल रहे हैं आत्मा के परिमाण को लेकर के झगड़ा है कोई विभु परिमाण मानता है कोई मथम परिमाण मानता है कोई अण परिमाण मानता है परिवार को लेकर के झगड़ा है इससे अभी तो हुआ ही नहीं है और करता है कि भोगता है और कोई बोलते हैं करता दोनों ही भोगता दो करता नहीं केवल भोगता है साइंस जो पूछते हैं करता हैं नहीं हर भोक्ता है पर ऐसे झगड़ा अभी तक चलता है अगर ज्ञात होता विशेष रूप से तो क्यों झगड़ा होता और सामान्य अज्ञात होता तब भी फिर झगड़े के कारण नहीं बनता सामान्य जानते सब हैं सबको तो किंतु विशेष रूप नहीं जान पा रहे इसलिए प्रश्न उठाया तो भाष्य में कहते हैं राधा विराम यही चेतना पर अरिष्ठता नाम पर विष्टा भाष्यकार कहते देखो गाड़ी की चेष्टा देखिए दिखाई पड़ी व्यापार दिखाई पड़ा गाड़ी में अब चेतना वाले के अनिष्ठित होने पर वहां ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी ड्राइवर में आश्रित हुए ना गाड़ी नहीं चल सकती तो ये भी वैसे गाड़ी जैसे जड़ है इंद्रिया माना सब मनाली सब सब जड़ है एक तो गाड़ी के सामान आएंगे रथ के समान है वहां के ये दृष्टांत है जो रादाजी की प्रवृत्ति कहाँ देखी गई चेतना विष्ठित होने पर चेतन वाले में आश्रित होने पर उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है वैसे यहाँ पर स्थिति हुई है ये चित्र का चाहते हैं दृष्टान न अनधिष्ठिता जब तक चेतन में आश्रित नहीं होगी गाड़ी तब तक प्रवृत्ति नहीं होती उसकी गति नहीं हो सकती ठीक इसी प्रकार अब मना नाम अचेतना जैसे गाड़ी अचेतन है वैसे मनाली में अचेतन है प्रवृत्ति दृश्य थे इनमें प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है अपने अपने विषय में जा रहे हैं प्रवृत्ति हो रही है दिखाई पड़ रही है तद्धि लिंगम यही इनके अपने विषय में जाना ही ज्ञापक मिलता है कि चेतन है इनसे अतिरिक्त चेतन है अगर अतिरिक्त चेतन न होता तो इसमें इनकी प्रवृत्ति नहीं होती जैसे गाड़ी में देखा गया है जब तक चेतन में आश्रय नहीं होती गाड़ी चेतन व्यक्ति में तब तक गाड़ी चल नहीं सकती तो इनमें प्रवृत्ति देखी जा रही है ये भी जड़ है अचेतन है इनके प्रवृत्ति से एक ज्ञापन मिलता है कि चेतन तत्व तो यहाँ है यही होता है कहा तभी निगम चेतनावत तो अधिष्ठातों के या चेतनावान कोई पदार्थ है अधिष्ठाता इनके आश्रयभ जिनके सानिध्य में इनकी प्रवृत्ति हो रही है ये अनुमान सिद्ध होता है ऐसा कहा ठीक है मन आदिम एक चेतनत्वाद अचेतन प्रवृत्ति प्रवृत्वादी असित्व है पूर्वी कहता महाराज आपने का अचेतन करके कह दिया अचेतन प्रवृत्ति बोला ये ठीक नहीं ये सही नहीं, नहीं है क्यों मन आदि चेतन है स्वयं चेतन है अब ये प्रवृत्ति अब तक कर लेंगे दूसरे के आशीर्ध हो नहीं पड़ेगा ये पूर्वी का कहा है मन आदिनाम चेतनत्व मन हो चक्षु हो काम हो जो जो यहाँ उठ लाए थे प्रश्न किया था पांचवों चेतन नहीं है ये चेतन का अचेतन प्रवृत्तित्व जो आपने बोला अचेतन प्रवृत्ति जो होने से चेतन अनुमान से सिद्ध होता है कहा आपने वो ठीक है असिद्ध हेतु हेतु असिध है यदि नाश हम कहीं सिद्धांत ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्यों कारण आनी ही मन आगे इनको करण कहते हैं मन आदि में क्या बोलते हैं बाह्यकरण अथवा अंतकरण करण करण वाले क्या होता है करण क्या होता है सार्वजतम करम व्याकरण सूत्र है किसी भी क्रिया के सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारक कारक होगा उसको करो जाता है कर्ता के लिए उपकार करता कोई काम करना चाहता है जैसे लिखना चाहता है उसका उसके लिए अत्यंत सार्वक क्या बनेगा लेखन कलम बने अत्यंत बनेगा तो करण यह करण हो जाता लिखने का काम पड़ेगा तो तरण होगा खोलने का काम पड़ेगा तो हौली या गैती आदि कारण बनेंगे माने कर्ता जो अपने क्रिया सिद्ध करना चाहता है जिसके माध्यम से जिसके बिना वो क्रिया हो नहीं पाती है उसको कहते हैं कारण। माने उसके लिए कर्ता के क्रिया के सहयोगी होते हैं तरण तो इनको भी करण कहते हैं ना अंतकरण बाह्यकरण जो भी बोलते हैं ये कारण भाषण क्या ही कहा करणानी ही थी, मना आदि मना आदि करण है कर्ता नहीं है करण है ये महारिधी नियमित प्रवर्तन है और नियमित प्रवृत्ति हो रही है इनके अपने देशों में करण है और प्रवृत्ति हो रही है करण की प्रवृत्ति कर्ता के बिना नहीं होती है लेखन ही लिखेगी किंतु कोई चेतन व्यक्ति ने पढ़ रहा वो तो घूमेगा तेरे धोने पड़ी रहेगी कारण जो होते वो कर्ता के अधीन है चेतन के अधीन है जहां यही समुदाय का कारण यही महाविनी नियमित प्रवर्तन है नियम पूर्वक अपने व्यापार में प्रवृत्ति है तब का नेतनावि अधिष्ठा कर ही भूपत्ते और चेतनावाद जो चेतन है और अधिष्ठाता आपके न होने पर सिद्धि नहीं होती क्यों कारण में जो क्रिया होती है चेतन कितना नहीं होती चेतन की क्रिया तो स्वतंत्र क्रिया है किंतु कारण कि जो उपकरण होते उनकी क्रिया चेतन के अधीन होती है ये आदि मानाधिकरण है तो कर्म असती तत्म जो उनके में नियमित तो प्रवृत्ति जो होना है असती चेतनावती अधिष्ठाता जो नष्ट उपकर अगर चेतना जो चेतना वाले चेतन अधिष्ठाताओं के आश्रय न हो तो एक प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती है तट विशेष अनाधिमान वो चेतन विशेष का ज्ञान नहीं है चेतन का स्वरूप कैसा है क्या है विशेष का ज्ञान नहीं किया इसके लिए प्रश्न होने जा रहा है केवेतन पद्धति परेश करना है क्या तशेष अन्यवहार उसके अधिगम ज्ञान न होने से चेतनावत सामान्य अधिगत है चेत्र्य जानते हैं चेतना किन्तु विशेष नहीं प्रश्न विशेष चेतन को लेकर के प्रश्न है कैसा चेतन है जो कि इनके प्रवते बनता है इसको लेकर प्रश्न हो सकते थे केले सितम इत्यादि प्रश्न सकता है कहा एक मंत्री पर कहा विशेषार्थ इत्यादि संग्रह वाक्य संग्रह शेषण ज्ञातव पूर्वकृष्ण राष्ट्र ने कहा था कि प्रवृत्ति लिंगार विशेषाथ प्रश्न उत्पन्न है सकता इनके प्रवृत्ति ज्ञापन बन रही है प्रवृत्ति ज्ञापन किसके लिए चेतन के विषय है जड़ जो प्रवृत्ति चेतन के बिना होनी तो नहीं, नहीं है मन आज वो करते हैं करण करता भी आदि होकर काम करना है अपने कर नहीं सकते इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति मना ही है ज्ञापक देगा क्या ज्ञापक है कि इसका कोई प्रेरक है सामान्य ज्ञान होने पर भी विशेष चेतन विशेष के जानने के लिए यहाँ प्रश्न हो रहा है है की अशुद्ध है, है, है कैसा है कैसा विचेतन कैसा है करता है सूखता है कर्ता भूखता दोनों से रहित है परिवहन कैसा है क्या है इसका क्या यही चेतन शरीरी है या मंगादी है या अन्य कोई है ये विशेष जानने के लिए प्रश्न हो रहा है एक समय हो गया है ये रखा है ओमा क्या चक्षुम इंद्रिया सर्व सर्व ब्रह्म माध्यम करो कल्याण दात्मे यशस्तु धर्मास्ते फल भु शांति शांति